राजयोग प्रत्याहार और धारणा मन को सैयत करना कितना कठिन है इसकी एक सुसंगत उपमा उन्मत्त वानर से दी गई है कहीं एक वानर था वह वा स्वभावता चंचल था जैसे कि वानर होते हैं लेकिन उतने से संतुष्ट न हो एक आदमी ने उसे काफ़ी शराब पिला दी इससे वह और भी चंचल हो गया इसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया तुम जानते हो किसी को बिच्छू डंक मार दे तो वह दिन भर इधर उधर कितना तड़पता रहता है सो उस प्रमत्त अवस्था के ऊपर बिच्छू का डंक इससे वह बंदर बहुत अस्थिर हो गया तत्पश्चात मान उसके दुख की मात्रा को पूरी करने के लिए एक दानों उस पर सवार हो गया यह सब मिलाकर सोचो बंदर कितना चंचल हो गया होगा यह भाषा द्वारा व्यक्त करना असंभव है बस मनुष्य का मन उस वानर के सदृश है मन तो स्वभावता ही सतत चंचल है फिर वह वासना रूप मदिरा से मत्त है इससे उसकी अस्थिरता बढ़ गई है जब वासना आकर मन पर अधिकार कर लेती है तब सुखी लोगों को देखने पर ईर्ष्या रूप बिच्छू उसे डंक मारता रहता है उसके भी ऊपर जब अहंकार रूप दानव उसके भीतर प्रवेश करता है तब तो वह अपने आगे किसी को नहीं गिनता ऐसी तो हमारे मन की अवस्था है सोचो तो इसका संयम करना कितना कठिन है अतव मन के संयम का पहला सोपान यह है कि कुछ समय के लिए चुप्पी साधकर बैठे रहो और मन को अपने अनुसार चलाने चलने दो मन सदा चंचल है वह बंदर की तरह सदा कूद फाँध रहा है यह मन मरकट जितने इच्छा हो उछल कूद मचाए कोई हानि नहीं धीर भाव से प्रतीक्षा करो और मन की गति देखते जाओ लोग जो कहते हैं कि ज्ञान ही यथार्थ शक्ति है यह बिल्कुल सत्य है जब तक मन की क्रियाओं पर नज़र न रखोगे उसका संयम न कर सकोगे मन को इच्छा इच्छानुसार घूमने दो संभव है बहुत बुरी बुरी भावनाएं तुम्हारे मन में आए तुम्हारे मन में इतनी असत भावनाएं आ सकती है कि तुम सोच आश्चर्यचकित हो जाओगे परंतु देखोगे मन के ये सब खेल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं दिन पर दिन मन कुछ कुछ स्थिर होता जा रहा है पहले कुछ महीने देखोगे तुम्हारे मन में हजारों विचार आएंगे क्रमशः वह संख्या घटकर सैकड़ों तक रह जाएगी फिर कुछ और महीने बाद वह और भी घट जाएगी और अंत में मन पूर्ण रूप से अपने वश में आ जाएगा पर हाँ हमें प्रतिदिन धैर्य के साथ अभ्यास करना होगा जब तक इंजन के भीतर भाप रहेगी तब तक वह चलता ही रहेगा जब तक विषय हमारे सामने है तब तक हम उन्हें देखेंगे ही अतएव मनुष्य को यह प्रमाणित करने के लिए कि वह इंजन की तरह एक मशीन मात्र नहीं है यह दिखाना आवश्यक है कि वह किसी के अधीन नहीं इस प्रकार मन का संयम करना और उसे विभिन्न इंद्रियों के भाव संयुक्त न होने देना ही प्रत्याहार है इसके अभ्यास का क्या उपाय है यह एक दो दिन का काम नहीं बहुत दिनों तक लगातार इसका अभ्यास करना होगा धीर भाव से लगातार बहुत वर्षों तक अभ्यास करने पर तब कहीं इस विषय में सफलता मिल पाती है